देह भारत तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट तंजौर में भगवान शिव का एक अद्भुत मंदिर है जिसका नाम है ब्रिदेश्वर मंदिर इस मंदिर का निर्माण सन 1010 में हुआ इसे यूनेस्को ग्रेट लिविंग हेरिटेज का हिस्सा भी कहा जाता है खास बात यह है इस मंदिर का पूरा निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है मंदिर के एंट्रेंस पर एक विशाल नंदी है जो सोलह फीट लम्बे और तेरह फीट ऊँचे है जो भारत के दूसरे सबसे विशाल नंदी है 2010 में इस मंदिर को हजार साल पूरे हो गए पूरे विश्व में इस ब्रिदेश्वर मंदिर को बिग टेंपल के नाम से भी जाना जाता है देशभगत रेडियो सलाम करता है सालों पुराने इस मंदिर को और अब तक इसे चला रहे प्रशासन को